उस समय तू उनके पास जा तथा शत्रुओं को जीतने में उनकी मदद कर भावार्थ सब रूपों में प्रविष्ट होकर सांवर्तवान इंद्र को प्रसन्न करो सब रूपों में निरीक्षण करके सर्वव्यापक इंद्र को वहां देखकर उसे प्रसन्न करो महान निवास एवं विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करो षोडशम सूक्तम भावार्थ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 वह सर्वज्य एवंग सब कुछ देने वाला है। इसलिए वह सब द्वारा बुलाया जाता है। वह अपनी शक्तियों के कारण ही महान है,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 बहतों से शत्रों को हराने वाला है। भावारत, ज्यानी मनुस् बहुत से चंदों में इस तोत्रों का गान करके इस इंद्र का उत्साह वढ़ाते हैं। भावारत, इंद्र लोगों के द्वारा धन का दान कराता है।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 वीरों का इसी प्रकार सत्कार करना चाहिए भावार्थ संकेत मातृ से जुड़वा वाले घोड़े इंद्र को हमारे पास ले आए ताकि वह हमारे स्तोत्र को पास से सुन सके होरे ऐसे सूक्ष्मतित हों भावार्थ हे इंद्र सोमपान करने वाले तेरे लिए हमने यह सोम रस तैयार करके रखा हुआ है तथा हम ज्ञानी तुझे बुलाते हुए हैं भावार्थ हे इंद्र सोम रस को निचोड़ कर तैयार करके रखा हुआ है अतः तुम हमारे पास आकर इन सोम रसों का पान करो भावांत सोम रस पीने के बाद इंद्र के शरीर के प्रत्येक अंग में उस रस के कारण उत्साह दौड़ जाता है सोम रस उत्साह प्रदान करता है भावांत हे इंद्र तुम उत्तम धनों को देने वाले हो अतः यह शहद मिश्रित सोम तुम्हे स्वादिष्ट लगे तथा तुम्हारे शरीर एवं हृदय को सुख देने वाला हो सोम रस शरीर एवं हृदय को सुख देता है अतः सोम रस को मशीला कहना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि नशा हृदय एवं शरीर को सुख नहीं देता भावार्थ जिस प्रकार स्त्रियां सफेद एवं सुभ्र कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हैं उसी प्रकार गाय के दूध में मिश्रित होने के कारण सुभ्र एवं तेजस्वी हुआ सोम रस बहुत सुशोभित होता है सोम रस तैयार करने के बाद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 भावार्थ हम जिस सुख को प्राप्त करने की कामना करते हैं उस विस्तृत सुख को हमें सब देव प्रदान करें भावार्थ देवी अदिति हिंसा रहित उपायों से सबका भरण पोषण करती हैं इसलिए सभी जीव अदिति प्रकृति माता से स्नेह करते हैं प्रकृति माता में सभी सुख विद्यमान हैं परंतु प्रकृति माता के नियमों के अनुसार चलने वाला ही उस सुख को प्राप्त करता है भावाार्थक आदित्य के पुत्र देव स्वयं अहिंसक रहकर बड़े-बड़े कार्य करते हैं परंतु जब उन्हें उनके शत्रु तथा पापी छेड़ते हैं तब वे देव उन शत्रुओं एवं पापियों को अपने से दूर करना भी जानते हैं इसी प्रकार मनुष्य स्वयं अहिंसक हो परंतु यदि कोई शत्रु उसे पीड़ित करे तो शत्रु को नष्ट करने का उपाय भी जाने